श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 75 दो फरवरी अठारह सौ चौरासी ईश्वर को किस प्रकार पुकारना चाहिए व्याकुल हो श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह फिर हंस रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं जैसे बालक ज़्यादा बीमार पड़ने पर भी कभी कभी हंसी खेल की ओर चला जाता है श्री राम कृष्ण महिमा आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण